वायवी संहिता शिवपुराण भगवान शिव, शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल विश्वात्मा शिवरूप ही भव वल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंड मौली भगवान विष्णु ही सब कुछ देखते हैं संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विश्वभोजी शिव हैं देवी महेश्वरी सदामंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के ममता मनन करने वाले हैं भव पार्वती बौद्धभ्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपणी माता पार्वती हैं त्रिपुरातक पशुपति की प्राणवल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं सूलधारी महादेव जी दीन है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है वृषभद्भ महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंद्रशेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे हैं जो पवित्र हैं जो पुण्य में है तथा जो मंगल रूप है उस उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्ही दिनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समुचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं सबका कल्याण करने वाले हैं अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए श्री कृष्ण आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है परंतु पूर्वक नहीं अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ स्वरूप का पूर्णतः वर्णन हो गया क्योंकि इनके स्वरूप की इयत्ता सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हें की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते जहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है इसलिए अपरा मानी गई है इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुह्य है उनके गुह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं परमेश्वर की यह अप्राकृत पराविभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है यथो वाचो निवर्तनते अपरा जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विश्वधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है श्री कृष्ण यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो जो शिष्य न हो शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए यह वेद की आज्ञा है अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हें से कहना अन्यथा मौन ही रहना जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांचित फल का भागी होता है यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है